लक्ष्मीधर कवि ने देखा कुछ अच्छे साधक ही नित्य नैमित्तिक निष्काम कर्म उपासना आदि करने के बाद अंतकरण शुद्ध होने से विवेक वैराग्य आदि साधन चतुर्श संपन्न अधिकारी जिसके कारण उनकी जिज्ञासा हुई आत्मविविधि सा जिज्ञासाओं से लोक वेद धर्म को छोड़ करके गुरुचरण में जा करके वेदांत तत्व का श्रवण किया श्रवण करने के बाद भी असंभावना रही असंभावना हो गई प्रतिबंध का ज्ञान होने के बाद है? कौन सा भी असंभावना आदि तो नहीं है आदि नहीं आदि है अच्छा इसमें कुछ दो प्रकार इसमें नहीं असंभावना आदि प्रतिबद्ध ज्ञान एक ये अलग प्रकार है पुस्तक अच्छा इसमें इतने हिंदी अर्थ पूरा है असंभावना <coughs> से आदि, है। तो आदि से लेना विपरीत भावना इसमें असम्भाव नया ऐसा पाठ है उसमें आदि प्रतिबद्ध तो असंभावना आदि से लेना विपरीत भावना ये बीच में जागा छोड़ा आगे आ जाओ असंभावना और, और एक विपरीत भावना असंभावना तो कल बताया था कैसे संभव होगा अल्पज्ञ में हूँ ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है धोनी की एकता कैसे होगी ये नहीं हो सकता है ये असंभावना है और विपरीत भावना है देह में अहम बुद्धि अनादिकाल से मैं देह को मैं मनुष्य हूँ सबको निश्चय है मैं मनुष्य हूं करके यही विपरीत भावना है मनुष्य तो देह स्थल शरीर में है उसमें अहम बुद्धि होने के कारण मैं मनुष्य से बुद्धि ये विपरीत भावना शब्द श्रवण कर लिया वेदांत तत्व तो श्रवण करने के बाद भी मनन करने के बाद भी देह में जो अहम बुद्धि है वो जाती नहीं है वो विपरीत भावना इसके कारण प्रतिबद्ध हो जाता है ज्ञान तो इसके कारण जब ज्ञान प्रतिबद्ध हो, हो गया संतोष नहीं होता है शांति की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे कुछ अधिकारी कांचित पुरुष धौर्यान उपलब्ध पुरुष में धौर्य श्रेष्ठ है श्रेष्ठ पुरुष है इतने करने के बाद साधन चतुष संपन्न हो महापुरुष के चरण में जाकर के वेदांत श्रवण करे श्रवण करके आगे असंभावना विपरीत हुआ केवल प्रतिबंध रह गया श्रवण करके ज्ञान हुआ तो कहीं से कुछ पुरुष श्रेष्ठ देखा अच्छे अधिकारी है फिर भी संतोष को प्राप्त नहीं करते हैं, प्रतिबंध के असंभावना विपरीत उनको देख करके इनमें करुणा हो गई लक्ष्मीधर कवि में संजात करुणा संजाता करुणा यश तेषा करतल बिल्ल फलवत हाथ में जैसे बिल्ल फल रहता है संदेह निसंदेह स्पष्ट ही वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान होने के लिए जो कि सच्चिदानंद के लक्षण है सर्वज्ञ सब जगत उपादान कारण नित्य है सर्वगत है अद्वै अद्वितीय है देहे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकार साक्षी देहे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि अहंकार का साक्षी है प्रत्येगात्मा मैं जानता हूं देह को इंद्रिय को जानता हूं प्राण मेरा मन मेरा बुद्धि मेरी अहंकार सब का साखी मैं हूं जो साखी है सब को जानने वाला वही आपका स्वरूप है वही प्रत्येगात्मा है वो जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्नता सर्वज्ञ जो ब्रह्म है वही प्रत्येक है प्रत्येक अभिन्न कैसे निश्चय होगा श्रुति तो कहती है तत्व से आदि इसको तर्क ही संभावे तुम तर्क के द्वारा संभावना करने के लिए तर्क से वेदांत में तो कहा गया श्रुति वाक्य तो है किंतु कैसे हो सकता है मैं तो अल्प क्य हूँ परिचिन हूँ जन्म मन वाला हूं तो देह इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार का साक्षी प्रत्येक आत्मा में हूँ ऐसा निश्चय होने पर वो अभिन्न उससे भिन्न ब्रह्म नहीं है ये तर्कों के द्वारा संभावना करने के लिए संभावना पर ही फिर केवल विपरीत तो भावना रहेगी जिसकी निवृत्ति होती नीति ध्यास से पहले संभावना के लिए मनन करने की आवश्यकता है इसलिए किंचित प्रकरण अद्वैत कर आरभ माना प्रकरण ग्रंथ है शास्त्र कार्यांत शास्त्र कार्यांतर स्थितम प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपच्चित शास्त्र ब्रह्मसूत्र सूत्र है उसके एक देश में संबद्ध ज्ञान श्रवण मनन निदिधासन धासन कैसे होगा शास्त्र कार्यार शास्त्र कार्य मध्य में स्थित है आहु प्रकरण नाम ग्रंथ वेदम विपशित विद्वान लोग कहते प्रकरण ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र में तो एक प्रयोजन उद्देश्य सकल अशेषार्थ प्रतिपादक शास्त्र सब उसमें साधन उपासना सब का प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र में है यहाँ उपासनादि का प्रतिपादन नहीं है जिनका अंत कोण शुद्ध हो गया, वेदांत करवण कर लिया उसके बाद मनन करने के लिए ये ग्रंथ है युक्ति से कैसे सिद्ध होगा है, तर्क से सिद्ध करना है इसमें तर्क दिमाग लगाना है युक्ति के द्वारा सिद्ध हो जाएगा आपका स्वरूप ही ब्रह्म है अद्वैत मकरंद अद्वैत से मकरंद है अमृत है आरभ आरम्भ करते हुए कर्तुमिष्ठ है ग्रंथ ग्रंथ है उसके अविघ्न परिस विघ्न निवृत्ति होकर के विघ्न निवृत्ति पूर्वक विघ्न ध्वंसपूर्वक समाप्ति के लिए श्रेयां बहु विघ्नानी विघ्न भिणा आते हैं इसलिए मंगलाचरण करके ग्रंथ रचना करते शुभ कार्य भी करते हैं नहीं तो आरंभ करते समाप्त नहीं होता है कोई भी कार्य आरंभ करो समाप्त तो नहीं होता है ये विघ्न के कारण निर्विघ्न में होकर के समाप्त तो हो जाए जो समाप्त तो कर पाए एक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौन को समाप्त तो कर पाता है तो आगे वेदांत श्रवण भी कर पाएगा एक में असफल जो हो जाता है बस असफल ही असफल चलता है साफल्य एक में प्राप्त हो तो आगे सफलता मिलती है सब कार्य में विघ्न होता है निर्विघ्न से परिसमाप्ति के लिए इष्ट देवता श्रेष्ठ देवता प्रणाम रूप मंगल इष्ट देवता का प्रणाम रूप मंगल उन्होंने किया था लक्ष्मीधर कवि ने इष्ट देवता का प्रणाम प्रणाम नमस्कार मंगल नमस्कारात्मक होता है आशीर्वादात्मक होता है कहीं होता है वस्तु निर्देशक बस वस्तु का नाम ले लिया नमस्कार नहीं आशीर्वाद नहीं सिद्धांत के तृतीय सिद्धांतकृतीयखंडे में आता है महर्षिविर श्रोत्राति क्षणे महर्षिविहर्दिव तोष्ट्य मनोप्यगुण विभुर्जयते तर सिद्धांतकृतीयखंडे मंगलाचणे वियदादि जगजात जातम अज्ञान तो यदि नाम रूपीरि ब्रह्म निर्भय न नमस्कारे न आशीर्वादे दि जग जातम जगत जिस के अज्ञान से उत्पन्न हुआ तदस्मी वही ब्रह्म में नाम रूपादि विरही ब्रह्म निर्भय में हूं ये भी मंगलाचरण है तुम तो यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण मंगलाचरण स्वयं अनुष्ठा मंगलाचरण का, मंगलाचान। मंगलाचान का नहीं श्लोक मंगल से आचरण परमात्मा का ध्यान श्लोक के माध्यम से हो श्लोक के बिना हो ध्यान करना चाहिए तो मंगल स्वयं अनुष्ठान करके ग्रंथ में लिखते हैं यदि ग्रंथ में नहीं लिखते तो हमको कैसे पता चलता है वह मंगलाचरण किया था या नहीं किया था इसे शिक्षा शिक्षा यही शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ तो निबद्ध न ग्रंथ के घटक करते ग्रंथ के अंतर्गत इसको रखते हैं शिष्य की शिक्षा शिष्य को शिक्षा मिले शिष्य अपि एवं कुरि हो शिष्य भी ऐसे करे ग्रंथ रचना करे तो मंगलाचरण करे शुभ कार्य करे तो मंगलाचरण करे किसी ने निर्विघ्न समाप्ति के लिए ऐसा करने के लिए ग्रंथ के अंतर्गत लिखा नहीं तो मंगलाचरण अपने आप ध्यान भजन कर लिया इसमें पुस्तक में लिखना क्या जरूरत है पुस्तक लिखने का प्रयोजन हुआ शिष्य शिक्षा हिष्यों को शिक्षा मिलने के लिए शिष्य को शिक्षा मिलने के लिए नियम है निद्रा लगे तो खड़े हो जाना ये सब के लिए नियम है संकोच नहीं करना जिसको निद्रा लगे चुप करके खड़े हो जाना अपने आप खड़े नहीं हो तो फिर दूसरे कारण से खड़ा होगा तो फिर थोड़ा अधिक दंड मिलेगा बच्चे को कहते कान पकड़कर खड़े हो कटाक्ष किरणाचात नमन मोहा नम अनतानंदकृषा जगन्मंगलमूर्त कटाक्ष किरणाचांत कटाक्ष किरण से आचांत आचमन कर लिया खा नष्ट कर लिया कटाक्ष किरण केवल भक्त में थोड़ा तिरक तेढा दृष्टि से ही खत्म कर लिया किसको नमन मुहाय नमस्कार करने वाले के जो मोह रूप समुद्र इसको ही आचमन कर लिया समुद्र को आचमन करने वाले आ, आगे। कौन हैं? कौन हाँ जिस प्रकार अगस्त महर्षि ने आचमन किया था इसी प्रकार गुरु जी ने क्या क्या ये मोहर उप समुद्र को टेढ़ा नजर से केवल आचमण कर दिया खा लिया समाप्त कर दिया वो तो समुद्र को चुलू के लेकर पिया गुरुजी यहाँ क्या करते मोहर उप जो समुद्र अज्ञान समुद्र है अनादिकाल से समुद्र को पार करना जैसे कठिन है इसी प्रकार ये मोह अनादिकाल से मूल आप उसको पार करना निवृत्त करना बड़ा कठिन है किन्तु कटाख किरण से आचमन कर लिया नष्ट कर लिया किसका नमन नमताम नमस्कार करने वाले जो गुरु के चरण में समर्पित है उनके मोह समुद्र को जिन्होंने समाप्त कर दिया नष्ट कर दिया केवल टेढ़ी नजर से देख करके उनको नमस्कार करते नम गुरु जी को उनका नाम अनंतानंद कृष्ण है अनंत अनंतानंद वही कृष्ण रूप है ईश्वर गुरु भेद में विभागिन वही ईश्वर ये गुरु है जगन मंगल है। जगत के मंगल मूर्ति है परमात्मा जो श्री कृष्ण है अनंतानंद कृष्ण है उनको नमस्कार करते हैं टीका में कटाक्ष किरणा चान्त थी। ये प्रतीक हुआ ये श्लोक की टीकाकर व्याख्या करेंगे कटाक्ष किरणा चान्त इतने ले लिया कटाक्ष का अर्थ करते भक्तेशर्यक निपतिता कृपा दृष्टि ये कटाक्ष का अर्थ हुआ भक्तों में तिरंक टेढ़ा निपतिता कृपा दृष्टि निपाति अच्छा पातिता है ठीक तेरे का पातिता गिराई गई पातिता इसमें निपतिता है कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं एक पुस्तक अनुदायन वही पुस्तक इसमें निपतिता है पातिता गिराई गई कृपा दृष्टि कृपा की दृष्टि कृपा रूप ये हो क्या कटाक्ष कटे अक्षिण यश्य टेढ़ा नजर से देखे करके तस्या टेढ़ी नजर से देख दे तो भी कृपा हो जाती है न, किरण कि अर्थ का क्या अर्थ प्रभा किरणेन का अर्थ क्या प्रभया संस्कृत में एक पद को लेंगे उसका अर्थ उसके साथ कहते हैं टीका में इसको थोड़ा समझ ले तो टीका को अपने आप लगा लेंगे देखो कटाक्ष का अर्थ कर दिया है तक भक्त सुर्य निपाति कृपा दृष्टि यहाँ तो कटाक्ष तो हो गया तस्या, तस्या का क्या अर्थ होगा कस्या तस्त्रिंग शक्ति एक वो चन है किरण का तस्या किस होगा कृपा दृष्टिया देखो पहले कृपा दृष्टि है तस्थ है कृपा दृष्टिया कृपा दृष्टि के किरण किरण से किरण का क्या अर्थ हुआ प्रभया आचांत आचांत का अर्थ शोषित शोषण कर दिया आचमन कर दिया, सुखा दिया। नमताम नमन मोहाभ समुद्र को सुखा लिया केवल टेढ़ी नजर से कृपा दृष्टि से नमताम का अर्थ क्या है नमस्कर्तृणाम नमताम क्या भी होती है? होते सचिव ना, नमस्कर्तनाम भी हो नमस्कार करने वाले का मोह मुह मोह का क्या था? मोह का मो, मो मो मो देते अज्ञान सैब अब्दी सहित कोह अब्दीश्चित मोहाअि मोह रूप अज्ञान रूप समुद्र समुद्र येन आचात नमता मोह रूप मोहाब्दी मोह रूप मोह समुद्र को जीवन ने सुखा दिया कृपा दृष्टि से स सतथा कटाक्ष किरणाचात नमन मोहाब्दी तथा तस्मुहा ऐसे गुरु को नमस्कार आगे, गुरु परमेश्वर प्रसाद रहिताना इसको हम समुद्र क्यों कहा अवधि समुद्र श्रुति गुरु परमेश्वर प्रसाद रहिताना नाम श्री गुरु श्री गुरु परमेश्वर प्रसाद रहिताना गुरु के और परमेश्वर के कृपा जिनके ऊपर नहीं हुई उनके लिए बड़ा कठिन है पार होना ही समुद्र को गुरु परमेश्वर की कृपा के बिना कोई भी अज्ञान को पार नहीं कर सकता है परमात्मा की कृपा होने पर सदगुरु की प्राप्ति होती है सदगुरु की कृपा से ही ज्ञान होता है कृपा प्रसाद रहित जिनके ऊपर इसे कृपा नहीं है उनके लिए दुष्तरत्वाद दुष्तर दुखे न तरन तरह से समुद्र को पार करना बड़ा कठिन दुष्तर तो पार नहीं कर सकते कृपा रही तो दुष्तर शब्द प्रयोग कर देते ये नहीं कि दुख से पार कर ले दुख से पार कर ले तो अच्छी बात है दुख मिल जाए तो कोई बात नहीं पार कर ले पार नहीं कर सकते इसलिए भ्रांति परंपरा तरंगयुक्तत्वा समुद्र में तरंग है इसमें भी संसार समुद्र में भ्रांति की परंपरा समुद्र में तरंग कितने मालूम है एक बाद दूसरा उसके बाद दूसरा उसके बाद ईसरा कब समाप्त हो जाता है मालूम है शाम तक तो एक गिनती करो एक आता है फिर ये आते आते दूसरे आ गया उसको देखते थे और कोई स्नान करते या बात करते थे तो और एक आ जाता है उसके बाद देखा और एक और फिर, फिर ये।, ये परंपरा भ्रांति जैसे समुद्र में तरंग की परंपरा है यहां परंपरा क्या है भ्रांति परंपरा भ्रांति की परंपरा ब्रह्म अज्ञान होने के कारण होता ही रहता है जितने समझे मैं इधर समझ ला तत्व तो तो मैं ब्रह्म किन्तु मैं कहते सम इधर यदि तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म व्यापक है और मैं इधर क्यों करते हो व्यापक में ऐसे सोरा व्यापक में ऐसा नहीं ब्रह्म तो व्यापक है अब मैं ब्रह्म हूं किंतु मैं इधर इधर नहीं होना चाहिए ये व्यापक है ये ब्रह्म की परंपरा चलती है ये तरंग युक्त है समुद्र राग आदि महाग्रहादि युगा समुद्र में ग्राह है मगर है बड़े बड़े महाग्रह छोटा छोटा नहीं महाग्रह छोटे भी हो पकड़ लिया पैर को निगर लेगा छोड़ेगा नहीं पैर को पकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा ऊपर ऐसे ऐसे खिंच खिंच लेगा उससे पार होकर जाना नहीं थोड़ा पकड़ लिया तो आप देखते देखते आ जाएगा यहाँ तक तो आ जाएगा तो क्या दिख पूरा ये महाग्रह तो समुद्र नहीं यहाँ क्या महारा ग्रह है राग द्वेष अभिनिवेश महाग्रह है राग देश बड़ा विरोधी है उससे योग है शत्रु विरोधी बहुत ही। युक्तम अज्ञान से समुद्र तुम तो इसलिए अज्ञान समुद्र ठीक है यथार्थ है अज्ञान को मोह को अवधि समुद्र का यथार्थ है जैसे समुद्र में तरंगे है या भ्रांति तरंगे है उसमें महाग्राह है मगर है यहां प्रकार है ऐसे मोह रूप समुद्र को पार कर सुखा देते हैं कर, कटाक्ष किरण तेड़ी नजर से कौन ऐसा है अनंतानंद कृष्णाय अनंत है अनंत होता है अविद्यमान अंत जिसका नहीं अंत का द परिच्छेद परिच्छेद नहीं अंत है परिच्छेद तीन प्रकार परिच्छेद होता है देशकृत परिच्छेद आगे कालकृत परिच्छेद कृत परिचय देश कृत देश देश परिचय देशकृत परिच्छ है एक देश में हो अन्य देश में नहीं हो ये देश परिच्छ देश का अर्थ नहीं जैसे भारत तो उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं एक ये कलम यहाँ है इस अर्थ में है ये कलम ये कलम देश परिचय है एक देश में यहाँ है तो यहाँ नहीं देश परिचद घट यहाँ है तो वहां नहीं आप अब यहां बैठे हैं तो आपने कुटिया में कमरा में नहीं सब देश परिच्छेद होता है जो एक एकत्र हो अन्यत्र नहीं हो तो देश परिच्छिन्न होता है घटक ये पुस्तक एक देश में अन्य देश में नहीं है तो घटक क्या हुआ देश परिच्छेद नहीं देश परिच्छिन्न हुआ इसमें देश परिच्छेद है घट में क्या है देश परिच्छेद जिसमें परिच्छेद रहेगा उसको क्या कहेंगे परिचिन ये गा, ये वस्तु ये है घट देश परिच्छि क्योंकि इसमें देश परिच्छेद है जिसमें भेद रहता उसको कहते भिन्न ये कलम से भिन्न है ये वस्तु भिन्न है कलम का इसमें भेद रहेगा इसमें भिन्न है भेद है कलम से भेद इसमें भेद होने के कारण इसको कहते भिन्न भेद जिससे में रहेगा उसको क्या कहेंगे भिन्न अच्छेद होगा तो छिन्न परिच्छेद हो जाएगा तो परिचिन्ना संयुक्त हो जाएगा तो क्या कहेंगे संयुक्त भूतल में संयुक्त हो गया संयुग है तो संयुक्त हो गया परिचिन्ना कार्य क्या होगा परिच्छेद बाला परिचिन्न कार्य परिच्छेद बाला जिसमें देश परिच्छेद है हो गया देश परिच्छेद बाला घट हो गया देश परिच्छेद वाला और देश परिचिन्न nah हो कौन होगा कौन होगा घट जो देश परिच्छेद वाला हुआ वही देश परिचिन्न है घट हो गया देश परिच्छेद वाला और परिचिन कौन हो जाएगा देश परिचिन घट ही होगा घट है देश परिचिन्न देश परिच्छेद घट है भूतल देश परिचद कहाँ है घट में रहेगा देश परिच्छेद इसलिए घट्ट को क्या कहेंगे देश परिच्छिन्न अब काल परिचिन्न होता है जिसमें काल परिच्छद रहेगा कालकृत परिच्छ सीमा कालकृत परिच्छ कैसा है ये बनने के पहले था ये कलम बनने के पहले लिखनी थी इसको तोड़ देंगे ताकि रहेगी तो काल परिचिन है काल में क्या है काल परिच्छिन्न एक काल में अन्य काल में नहीं है जो एक काल में रहेगा अन्य काल में नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे काल परिचि उसमें क्या रहेगा काल परिच्छेद रहेगा इसमें काल परिच्छेद है किसमें में लेकिन ये काल परिच्छद है देश परिच्छ है तो, तो ये देश परिचिन है या काल परिचिन्न है देश परिचिन भी है काल परिच्छिन्न भी है काल परिच्छ में रहेगा उसको कहेंगे काल परिचि जिसकी उत्पत्ति होती है अथवा नाश होता है हो जाएगा काल परिच्छिन्न कौन होगा जिसकी उत्पत्ति हो अथवा नाश हो वो काल परिच्छिन्न होगा अच्छा उत्पत्ति हो नाश नहीं हो तो काल परिचन्न होगा उत्पत्ति हो अथवा नाश हो दोनों जरूरत नहीं उत्पत्ति हो अथवा नाश हो तो क्या होगा काल परिचिन एक काल में अन्य काल में नहीं तो काल परिचन्न जिसकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति के पहले वो रहता है क्या तो काल परिचिन हो गया और जिसका नाश हो जाएगा आगे रहेगा तो काल परिचिन होगा तो देशकृत परिच्छेद जिसमें रहेगा देश परिचिन काल कृत परिच्छेद सीमा जिसमें रहेगी वो काल परिचिन्न दो हो गया और ये होता है वस्तु परिच्छेद ये कलम से ये पट भिन्न है क्या पट्ट से कलम भिन्न है कलम पट्टा नहीं है पट कलम ये वस्तु परिच्छेद हो गया वस्तु परिचन्न ये पट है ये पट है ये हो गया वस्तु परिच्छिन्न हो गया कलम वस्तु परिचिन्न पट वस्तु परिचन्न है फु परिचय है देश परिचय है काल परिचय है किंतु लेखा नहीं क्या है देश परिचय है वस्तु परिचय है काल परिचय है हाँ ये देश परिचय परिच्छ जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे देश परिचय ना बोलना सब उत्तर प्रश्न पूछना पर देश परिचय परिच्छ रहेगा तो क्या कहेंगे देश परिचय परिच्छन किसको कहेंगे जैसे परिचद है काल परिचिन कौन होगा किस में काल परिचद है जिसकी उत्पत्ति हो अथवा नाश हो वस्तु परिचिन होता एक वस्तु से भिन्न हो वस्तु परिचि ब्रह्मो देश परिचिन्न नहीं क्योंकि सर्वत्र है सर्वव्यापक है किस देश में ब्रह्म का अभाव इसलिए ब्रह्म देश परिचिन्न है या नहीं ब्रह्म की उत्पत्ति होती है नाश होता है मालूम है तो काल परिचन्न है नहीं ब्रह्म उत्पत्ति भी नहीं नाश भी नहीं इसलिए काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न होगा तभी ब्रह्म से भिन्न कुछ हो तो ब्रह्म से भिन्न क्या मालूम है क्या क्या है श्रुति कहती सर्वम खलुदम ब्रह्म सांवेदी मंत्र है क्या कहती सर्वम खलुदम ब्रह्म सब ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न क्या रहेगा आप लोगों भिन्न नहीं है सर्वम ब्रह्म सबसे भिन्न कुछ है तो ब्रह्म से भिन्न क्या है तो ब्रह्म वस्तु परिचि नहीं है ये पट से भिना कोई है इसलिए पट वस्तु परिचि हुआ पट से भिन्न है ब्रह्म से भिना क्या है इसलिए ब्रह्म वस्तु परिचि नहीं है तो ब्रह्मा भी देश परिचिना हुआ, हुआ। काल परिचन्न हुआ और वस्तु परिचन्न है घट देश परिच्छन है नहीं कौन मना करता है घाटा देश परिच्छन है पट वस्तु परिचन्न है काल परिच्छन है ब्रह्म देश काल वस्तु तीनों परिचय रही तो देश परिच्छन नहीं काल परिच्छन नहीं वस्तु परिच्छ अनंत काल तो है अविद्यमान अंत ये परिच्छेद अनंता स अनंता आनंद देख दिया है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जहां भूतल में घट नहीं है वो भूतल को क्या कहा जाएगा घट शून्य क्या कहेंगे जिसमें रूप नहीं उसको क्या कहेंगे रूप जिसमें परिच्छेद नहीं उसको क्या कहेंगे परिच्छेद शून्य परिच्छेद शून्य कौन है आनंद ब्रह्म रूप आनंद है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य स्व य काल वस्तुपरिषद शून्य आनंद स्वूप ये स अनंतानंद बहुप्री सामच हो गया कृष्ण के साथ कर्मधार कर अन्यनंद अनंत अनंतानंदकृष्ण कृष्ण कौने वसुदेवकुम वसुदेव वसुदे के पुत्र वासुदेव तस्म अनतानंदकृष्णा जगन्मंगलमूर्त जगता जगताम का क्या अर्थ क्या, क्या लोकाना ना मंगल भूता मूर्ति यश्य मंगलभूत मंगल रूप क्या है सुखा अभिवृद्धि करी सुख बढ़ाने वाले मूर्ति है विग्रह यस्य जिनका विग्रह शरीर सब लोगों को सुख देने वाले वह आनंद रूप परभ्रम है सजगन मंगल मूर्ति ही तस्मे नमोस्तु उनको नमस्कार हो ये एक प्रकार अर्थ करके दूसरे प्रकार भी अर्थ करते कटाक्ष किरणा किरणाचअ कटाक्षम उसका क्या अर्थ क्या है अंत अंतकरणम ऐसे बात है प्रतिभाक्षम अंतकरणम अंतकरण है प्रतिभा युक्त कटाक्ष का प्रतिभाक्षम प्रतिभा के समर्थ अंत करणम कटाक्षम करते कटाक्षम प्रतिभाम अंतकरणम कटाक्ष तस्य किरण ऐसे अंतकरण का किरण क्या है अंतकरण में किरण कैसे होगा सूर्य का किरण है अंतकरण का किरण कैसे होगा वाक्य जन्य तदवृत्ति प्रतिफलितम चैतन्यम वाक्य से ज्ञान होता है वेदांत वाक्य से ब्रह्म ज्ञान से मुख्य मिलेगा मुख्य का साधन क्या है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ही मुख्य मिलेगा मुख्य क्या साधना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किससे होगा किससे उत्पन्न होगा प्रमाण से होगा ब्रह्म ज्ञान है प्रमा प्रमाण से उत्पन्न होगा प्रमा करणम प्रमाणम क्या प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान के लिए किस प्रमाण से होगा वेदांत महावाक्य श्रुति प्रमाण वेदांत महावाक्य ही प्रमाण है उसे ज्ञान होगा बाकी साधन तो अंतकरण शुद्धि के लिए तत्व श्री अहम ब्रह्माष्टमी आदि वेदांत तो महावाक्य इसे प्रमाण से ज्ञान होगा परमाणु वाक्य सुनने के बाद ज्ञान होता है ये पुस्तक सबको दिखते है ये पुस्तक देखते हो सब लेखन दिखते, दिखते सब वो हैं? दिखते है दिखते आंख बंद करने पर दिखेगी जब चक्षु का इसके साथ संयोग होता है तब तो दिखता है आंख बंद करे तो नहीं दिखेगा अभी दिखे अभी दिखता है कल नहीं दिखता चक्षु का संयोग होने पर दिखेगा चक्षु का जो संयोग होता है आपके अंदर जो अंतकरण है वो चक्षु के द्वारा बाहर इधर तक आ जाता है इसके साथ संबंध हो जाता है आंख बंद करते ही किरण चल जाता है खोलते ही निकल जाता है दूर में चंद्र दर्शन करते हैं बहुत दूर में नक्षत्र है देखा तो दूर तक अंतगण का संबंध हो जाता है चक्षु के साथ अब बंद किया तो तुरंत समय नहीं लगता है अपने बंद हो जाता है तो आ जाता है दूर दौड़कर इतने जल्दी मन की गति से अधिक है ये इसको देखने पर चक्षु चक्षुश होने पर आपके अंतगण आता है जैसे किस में पानी रखेंगे बर्तन में थोड़ा सा छेद कर देंगे पानी निकलेगा निकल कर गिरता है उसको ग्लास में भरेंगे तो भर सकते हैं भर जाएगा कटोरी रखेंगे तो लोटा रखेंगे तो भर जाएगा देखो पानी तो ऐसे गिरा ऐसी प्रकार लोटा रखेंगे तो लोटा आकार कटोरी रखेंगे तो जैसे बर्तन रखेंगे तद जल हो जाता है नहीं इसी प्रकार अंतकण निकलने के बाद ये वस्तु जिस प्रकार है ये वस्तु के साथ अंतकण मिल जाता है अंतकण ये वस्तु आकार हो जाता है घट के साथ संबंध होगा हो तो अंतकण क्या होगा घटाकार के साथ मिलेगा तो हटाकार जिस वस्तु के साथ संबंध होगा हो तो तदाकार अंतकण का परिणाम होता है क्या होता है अंतकर्ण का परिणाम उसको कहते वृत्ति किसको वृत्ति कहते अंतगण के परिणाम अच्छा वृत्ति क्या है अंतगण का अंतकण का परिणाम ही वृत्ति है अंतगण का परिणाम होकर के घटाकार पटाकार बन जाता है ये जो वृत्ति वाक्य जन्य वृत्ति हुई अंतगण जड़ है चेतना है मालूम है अंतगण जड़ है हुँ? चेतन नहीं अंतगुण चेतन नहीं जड़ा है तो अंतगुण का परिणाम जड़ा होगा चेतन होगा कोई चेतन होगा कर दे क्या मिट्टी से घट बनाने के बाद घट चांदी बन जाएगा सोना है मिट्टी का घट तो मिट्टी है अंतगुण का परिणाम क्या होगा जड़ का परिणाम जड़ ही होगा तो जड़ है जड़ को किसी ज्ञान कहेंगे वो अंतकण स्वच्छ है उसमें जैसे दर्पण प्रतिबिंब होता है इस अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब होता है इसको कहते चिदा भाष क्या कहते हैं चिदाभास।, चिदाभास क्या चिदवद आभाषते थे चिदा भाषा चेतन जैसे लगता है चेतन नहीं है चेतन जैसे लगता है जैसे हेतु तो आभास कहते हैं न्याय में हेतु ठीक नहीं है हेतुवध आभाषते है तो जैसे लगता है चेतन जैसे लगता है जड़ में चंद्र का प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब चंद्र है या नहीं चंद्र जैसे दिखता है चंद्र नहीं है चंद्राभास है चेतन का प्रतिबिंब को क्या कहेंगे चिदाभास। अंतकरण में जो चिदाभास है वो चिदाभास क्या है वाक्य जन्य तदवृत्ति प्रतिफलितम चैतन्य किरण का अर्थ क्या देखो वाक्य महावाक्य तत्व से आदि वाक्य से उत्पन्न होगा तद वृत्ति अंतक वृत्ति तद वृत्ति में तत्पी क्या लेना अंतकोण आया था ना पहले अंतकन आया कटाखी का अर्थ प्रतिभा अंतकरणम उसकी वृत्ति है परिणाम वृत्ति में चैतन्य का प्रतिफलन होगा प्रतिबिंब होगा प्रतिफलितम चैतन्य अर्थ हो गया किरण किरण का वाक्य जन्य तदवृत्ति चैतन्यम ये किरण तेन इससे आचांतो आचांत का तो भक्षित भक्षण कर लिया समूह अदन धातु आचांत मंत्र अचान कर लिया भक्षण कर लिया क्या भक्षण कर लिया नमता मोह नमस्कार करने वाले क्या मोह अज्ञान को भक्षण कर दिया ये कटाक्ष किरण का अर्थ क्या वाक्य जन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अंतकरण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य मोह की निवृत्ति होती है नमताम का अर्थ क्या है स्वात्म प्रवणान अंतर्मुखान श्रवणादि प्राणाम नमस्कार करने वाले क्या है स्वात्म प्रवणान अपने प्रवण जब गुरु के चरण में समर्पित है ऐसे अंतर्मुखाना और आत्मा प्रवण है अपने आत्मस्वरूप चिंतन करते हैं परमात्मा का अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। वही वास्तव में नमस्कार है अंतर्मुखाना मुख अंतर मुखम मुखा ये उनका मुख अंदर है बाहर नहीं बाहर तो मुख बहुत अनादिकाल से ही बाहर देखते देखते फिर थकते नहीं बाहर भूंग बटकते हैं जब वैराग्य होता है तो बाहर देखना छोड़कर अंदर देखना शुरू करते हैं अंदर देखने पर ही आगे ज्ञान प्राप्त होगा अंतर्मुख आना अंतर्मुख होने पर ही वेदांत श्रवण होता है बाहरी मुख वेदांत श्रवण प्रारंभ नहीं करेगा अब प्रारंभ करेगा तो दो चार दिन आठ दस दिन में क्या है अपने तो ब्रह्म है और क्या करना है श्रवणादि पराणाम अंतर्मुख होने पर शर्णादि पर श्रवणादि पर जिनका सवर्ण आदि शब्द से मन नित्य आसन यही परम सबसे से श्रेष्ठ साधन है जितने साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए सब साधन से बड़ा साधन है ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधिद्यासन ये अंतरंग साधन क्योंकि इससे ज्ञान होता है आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो से ये अंतरंग साधन तो श्रवण आदि पराणा जो श्रवण मनन निधिद्यासन कर दे उनका ही मोह नष्ट हो जाता है ज्ञान के द्वारा वृत्ति प्रतिफलित चैतन घटका ज्ञान को कहेंगे घटाकार वृत्ति पट्टा ज्ञान क्या कहेंगे पटाकार वृत्ति इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान को क्या कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति आगे बताएंगे इससे अज्ञान नष्ट होता है मोह का क्या अर्थ क्या है आत्मा ज्ञान नहीं मोह क्या आगे अच्छा इसमें समुद्र है कलोल उदय हेतु अनेक अनर्थ दुष्ट ग्रहाद युगा सभक्षित हो नही ये, ये। तो है हैं असंख्यात अभ्यास परंपरा है असंख्या ध्यान गीत ओम पू मध